नमो नमो नमो नमो ग्रंथ राष भागत स्को अध्याय पांच श्लोक संख्या अब मेरे पीछे दौड़ रहे किचित नहम वेद पर नाम नहीं अहम मैं वेद जानता हूँ परम श्रेष्ठ ही क्योंकि इस संसार में न नो नाम नतो नो समान विभो नाम नाम महानूप लक्षण गुणे योग्यता से सात नित्य शाश्वत असत्नभंगि या अन्य अन्य इसी तरह की कोई वस्तु अन्यतः किसी अन्य से अनुवाद अर्थात भक्ति द्वारा श्रील की, अनुवाद हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ निकृष्ट या सम नित्य क्षणिक के नाम लक्षण तथा गुण से जो भी समझ पाते हैं वो आपके अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं होती क्योंकि आप इतने महान हैं तात्पर्य लाख में उत्पन्न प्रकार के जीवों से परिपूर्ण इनमें से कुछ श्रेष्ठ है तो कुछ निकृष्ट है मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती है यथा उत्तम निकृष्ट समान आदि लेकिन नारद मुनि ने ये मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का नहीं है। वे ब्रह्मा उनके विषय सब कुछ जान लेना चाहते थे ओम ज्ञान तिराधान जन शया चुन्मिल मनोभ स्थापित स्वयं रूपा स्वयंप दधास्वदातिक वंदेह श्रीगुरो पदकमल श्री गुरोन्वैष्णवूप सागर जाता सहगन रघुनाथ सजीव सावदूतम पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखान्वित हे कृष्णा करु सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाशा कलपतरूश कृपा सिंधु वादिता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु निंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंदम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हम श्रीमद्भागवतम को प्रतिदिन श्रवन कर रहे हैं जिस प्रकार से भागवतम के प्रथम स्कूल में वर्णन आता है जिसमें कहा गया है, नष्ट भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती निकी तो यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति उनके चरण कमलों में भक्ति दृढ़ जो भक्ति की भावना है उसको जागृत करना चाहता है नैष्टिकी भक्ति का मतलब यह है कि जीवन की किसी भी अवस्था में वो जो साधक है भक्त है भगवान के सेवा आदि को भगवत भक्ति को छोड़ता नहीं है जिस प्रकार से हम हम कल हम सुन रहे थे हरिदास ठाकुर के बारे में हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया था लेकिन वो कृष्ण के महान भक्त बने और जब मुस्लिम जो शासक थे काजी या नवाब आदि उन्होंने कहा रे तुम तो एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हो तुम एक कुरान का अध्ययन करना चाहिए अल्लाह के नामों का उच्चारण करना चाहिए इस हिंदुओं के भगवान का नाम उच्चारण तुम क्यों कर रहे हो तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को हाँ जो मुस्लिम कह रहे थे कि आप इसको छोड़ो लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे हाँ वो बिल्कुल तैयार नहीं थे बल्कि हरिदास ठाकुर को मृत्युदंड की शिक्षा देने के लिए उन्होंने प्रयास किया हरिदास ठाकुर को रोड पर घसीटते हुए ले जाया गया जल्लादों के द्वारा 22 बाजारों में हमें तो एक मार्केट पता है यहाँ या फिर कोई सेंट्रल मार्केट है से प्लेस की मार्केट है। ऐसी बा, 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर के हाथ पांव सलाखे या चेन से लोहे के चेन से बांधे गए थे और उनको घसीटते ले जाया जा रहा था और उनको मारा जा रहा था ए के के द्वारा चाबुक चाबुक से क्यों मारा जा जा रहा रहा था? था क्योंकि उनको यही कहा जा रहा था कि आप क्या करो? कृष्ण नाम का उच्चारण करना छोड़ दो। तो हरिदास ठाकुर भगवान के भक्ति में बहुत अधिक दृढ़ थे उनकी इतनी प्रगाढ़ निष्ठा थी इसलिए कृष्ण गीता में कहते तो अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोहन निर्मुता भजन माम दृढ़ तो भगवान कहते हैं कि कौन व्यक्ति है जो मेरा दृढ़ता के साथ भजन करता है कौन है वो व्यक्ति यू अंत गापा जिसके पापों का अंत हो गया है जनाना पुण्य उसके हृदय में पुण्यकर्मों का उदय हो गया है मोह मुक्ता वो इस संसार के द्वंदों से मुक्त होता है ये जगत का एक ये जगत का गुण क्या है या हमेशा द्वंद्व रहते हैं सर्दी गर्मी हाँ, सुख, दुख शोक भय आदि तो हमेशा द्विधा है द्वंद्व है ते द्वंद मोहनिर्मुक्ता जो भगवान के भक्त है जो उन्नत भक्त है इन द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं मात्रा स्पर्शा सुख शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायुनो अर्जुन ये जो सुख दुख है जीवन के ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी है वो आती है और फिर चली जाती है अर्जुन तुम सहन करना सीखो तो भक्त बनने का मतलब है भक्तों को अपने अंदर एक सहनशीलता का गुण विकसित करना होगा यदि हम भक्तों को सहन नहीं कर पाते भक्ति की तपस्या आदि को सहन नहीं कर पाते हाँ तो फिर हम वास्तव में भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो सकते दोनों में से एक चूज करना होगा या तो भक्तों को सहन करना होगा कृष्ण को सहन करना होगा या फिर माया को सहन करना होगा माया को सहन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है हाँ, व्यक्ति पूरा सरेंडर होके माया की जो हैं, उसको सहन करता है केवल थोड़े से सुख के लिए भक्ति सिद्धांत महाराज का तिर भाव है वो एक बहुत अच्छा एनोलॉजी एक उदाहरण दिया करते थे कि किस प्रकार से इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति माया की लाथी खा रहा है फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है उन्होंने कहा कि एक बार एक बैल पानी पीने के लिए सरोवर में जाता है नदी के किनारे तो वहा जो बगुला है वो बैठा हुआ था किस किसके लिए किस चीज के लिए बैठा था मछली के लिए अभी देखा कि बहुत समय बीता मछली नहीं मिल रही है तो ये जो बैल वहां से आ रहा था तो बैल के पीछे पीछे चलने लगा तो बैल के जो अंडकोश होते हैं हाँ अपने बैल को देखा है ना उसके अंडकोश होते हैं तो ये उसके पीछे पीछे चला और उस अंडकोश को क्या समझ रहा है दो मछलियां लटक रही हैं ऐसा उसको लग रहा था पीछे पीछे चलता था और अपनी चोट मारने जाता था तो बैल क्या करता था एक लाथ मारता था गिर जाता था दूर फिर भी छोड़ता नहीं है वो वो क्या करता है और सुख भौतिक सुख का ये स्वभाव ही है भौतिक सुख को हम प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आ, हमें दुख मिलना ही मिलना है क्योंकि इस भौतिक जगत का जो सुख है उसमें क्या है इनबिल्ट दुख है क्या है इनबिल्ट दुख है अभी ये जो बगुल हाँ जो बैल के पीछे जा रहा है बैल के अंडे को जब लटक रहे उसको मछली समझ के उसको क्या कर रहा है खाने जा रहा है तो बैल की लाथे मिल रही हैं एक के बाद एक एक के बाद एक तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जो जीव है माया की लाथे खा रहे हैं तो हमें चूज करना होगा या तो मैं कृष्ण को सहन करने के लिए तैयार रहूं, कृष्ण भक्तों को सहन करने के लिए तैयार रहूं, या फिर किसको सहन करने के लिए तैयार रहना होगा माया की लाथी खाने के लिए और हम बने नहीं है इसलिए क्योंकि तपस्या दोनों जगह है लेकिन भगवत भक्ति में किया हुआ जो तपस्या है वो आनंद बढ़ाने वाला है इसलिए भक्तिरव ठाकुर कहते हैं तुम्हारा सेवाया दुख का है कृष्णा तो आपकी सेवा में जो दुख भी होता है दुख भी आ जाता है लगता है कि दुख है लेकिन वो दुख नहीं है वो क्या आन, आ, सुख का आनंद देता है वो सुख की बढ़ोतरी करता है तो इस प्रकार से ऋषभ ने भी कहा नायम देहो देह भाजान लोके कष्ट कामान अरहते में कि है व्यक्ति ये जो मनुष्य का आपको शरीर मिला है ये मल खाने वाले सुअर के समान इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिला है यह तो तपो दिव्य पुत्र का है न सत्वम शुद्धि प्राप्त करने के लिए यह हमें मनुष्य का जीवन मिला है और दिव्य तपस्या करने के लिए दिव्य तपस्या क्या है भगवत प्राप्ति के लिए जो किए जाने वाले तपस्या है दिव्य तपस्या है इस संसार में भी व्यक्ति तपस्या करता है धन आर्जन करने के लिए हाँ पूरे महीना नौकरी करते हैं बिजनेस आदि करते तपस्या का जीवन है स्ट्रगल है तो इसलिए जो आध्यात्मिक तपस्या हमें स्वीकार करने के लिए स्वयं रूपे न क्या बनना चाहिए तैयार होना चाहिए, चाहिए। इसी कारण से हम देखते हैं हरिदास ठाकुर का जीवन कि हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा जा रहा था मारा जा रहा था तो केवल इसी चीज के लिए कि आप इस जो भगवत नाम है इसको छोड़ दो हमारे जीवन में थोड़ा सा कोई कष्ट आ जाता है तो हम भगवत नाम को छोड़ देते छुट्टी कर लेते खुश हो जाते आज छुट्टी हो गया नो मोर चैंटरिंग नो मोर हियरिंग नो मोर रीडिंग कोई और सेवा नहीं तो लेकिन हरिदास ठाकुर तो जब मारा जा रहा था वो कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्योंकि भगवान क्या कहते हैं भगवान योग क्षेम महाम्य हम भगवान ने वचन दिया है नमे भक्त्या वचन नहीं दिया है एक्चुअली भगवान ने क्या बचाने का वचन दिया है चेतना तो नमे भक्त्या प्रणश्यति भक्त का विनाश नहीं होता विष्णे इतने सारे सहस्र को लगे थे शरीर में में और सारा बहरा था में वो लेटे हुए थे लेकिन उनका मन, उनका मन कृष्ण के स्मरण से क्षण मात्र भी विमुख नहीं हुआ था तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम ये घोषणा करो नवे भक्त्याणशी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता जो हरिदास ठाकुर है क्योंकि भगवान कहते हैं परियुपासते या फिर कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं जो उनके प्रति शरणागत हो गए हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा है बाईस बाजारों में <coughs> तो हाँ, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के ऊपर अपना हाँ, अपने आप को उनके शरीर के ऊपर पकड़ लेते हैं मतलब पीठ की ओर महाप्रभु आलिंगन करते हैं और सारे जो ओ, क्या कहेंगे कोड़े चाबुक के जो कोड़े हैं वो कौन सहन कर रहा था चैतन्य महाप्रभु सहन कर रहे थे ये चीज चैतन्य महाप्रभु ने आ, उनको नवद्वीप में दिखाई चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास श्री शि, पंडित के घर में महाप्रकाश लीला को प्रकट करते हैं मीन्स चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत्ता को प्रकाशित करते हैं और अलग अलग भक्तों को उन्होंने कहा कि किस प्रकार से मैंने आपकी सहायता की थी किस प्रकार से मैंने आपके ऊपर कृपा की थी उसी समय हरिदास ठाकुर को जब बुलाया हरिदास आओ मेरे दिव्यता को देखो मेरी स्तुति करो तो हरिदास ठाकुर बहुत विनम्र व्यक्ति हैं पर्सनालिटी। है, है चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं और उनको कहते आपको याद है क्योंकि हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में रहा करते थे यशोहर जिले में बांग्लादेश में तो वो अद्वित आचार्य के संत से नवदीप में आ गए थे तो हरिदास ठाकुर को कहा कि तुम्हें याद है वो दिन बहुत शुरुआत में तुम्हें किस किसके द्वारा तुम्हारे पिटाई हुए थे हाँ जो नवाब है या जो राजा है उसके जो सेवक है उनके द्वारा तुम्हें मारा जा रहा था और उस समय मैंने क्या किया था तुम्हारे सारे जो कष्ट हैं अपने शरीर में लिए थे तुम्हें विश्वास नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु का देखो किसको देखो मेरे पीठ को देखो तो चैतन्य महाप्रभु उनको दिखाते हैं हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पीठ पर सारे निशान थे हाँ, के तो तो ऐसे हरिदास ठाकुर को को इतना कष्ट कष्ट मिल रहा था हाँ, और क्यों दे रहे थे कृष्ण नाम को छोड़ो तो भक्त के जीवन में एक ही धन है वो धन क्या है भगवान का पवित्र नाम इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि मैं इतना मूर्ख व्यक्ति हूँ पतित व्यक्ति हूं नीचो आधने जतन करी धन त्यागिन मैंने आधन जो धन नहीं है उस चीज को एकत्रित करने में लगा हो लेकिन जो वास्तविक धन है उसको मैंने त्याग दिया है हम वृंदावन की उस लीला को सुनते हैं सनातन गोस्वामी की जब एक एक व्यक्ति को उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ अभी बेटी की शादी करनी है अब धन लेके आओ काशी में जाकर किससे काशी विश्वनाथ से तो व्यक्ति दौड़ते हुए जाता है काशी विश्वनाथ के पास और काशी विश्वनाथ को कहता है कि आप मुझे धन दे दो तो शिवजी ने कहा देखो मैं तो खुद ही स्मशान में निवास करता हूं वस्त्र भी नहीं पहनता अलंकार भी नहीं है हाँ धन आदि तो मैं रखता ही नहीं अपने पास मुझे पता है किस व्यक्ति के पास धन है उन्होंने कहा कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी नाम के एक महान भक्त हैं जो गोमती टीला द्वादश आदित्य टीला जो यमुना के किनारे हैं उसमें वो रहते हैं और भजन करते हैं जाओ उनके पास बहुत धन है उनसे आप धन प्राप्त करो तो ये व्यक्ति जाता है धन प्राप्ति के लिए कहा नहीं जाएगा व्यक्ति यहां से चंद्रमा में जाता है अमेरिका जाता है तो ये गए वृंदावन आए तो शिवजी जब वास्तव में किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको भक्तों का संग प्रदान करते हैं ये शिव जी का गुण है क्यों क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु निम्नगा नाम यथा गंगा जिस प्रकार से नीचे की ओर बहने वाली नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है हाँ। देवानाम अच्छु यथा जिस प्रकार और उसी प्रकार से सारे देवताओं में या भगवत अवतारों में अचुत कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार से वैष्णव में कौन श्रेष्ठ है शिवजी है।, तो है एक सकपट कृपा और दूसरी है निष्कपट कृपा सकपट कृपा क्या है कोई जाता है शिवजी के पास धनम देही जन्म देती भारिया मुझे धन चाहिए चाहिए, चाहिए, चाहिए, चाहिए, अनुयाई चाहिए, चाहिए, पुरुष चाहिए। तो शिवजी उनको दे देते अनुया तो उनका नाम क्या है आशुतोष आशुतोष का मतलब है तुरंत ही प्रसन्न होने वाले वो सोचते भी नहीं है उनके पास टाइम ही नहीं है कोई मांगने आया पर उनको दे दो और भागो यहां से मुझे क्या करने दो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे क्योंकि कोई बाधा नहीं चाहते अपने भजन में हरे नाम आदि में क्योंकि वह सदैव पार्वती के साथ बैठकर कृष्ण कथा कृष्ण नाम संकीर्तन में मग्न रहते हैं इसलिए तो वो ये सब चीजों में नहीं रहती एवं वह अपना घर भी नहीं बनाते उनका मैरिज हुआ पार्वती के साथ और कोई घर ही नहीं था उन्होंने कहा अभी कब तक उन्होंने कहा पेड़ के नीचे रहना है तो वो पेड़ के नीचे रहे ठंड में रहे गर्मी में रहे लेकिन बारिश के दिनों में तो नहीं रह सकते तो उन्होंने कहा अभी बारिश के दिन आए हैं हम भीग जाएंगे पार्वती ने कहा तो आप क्या करो कुछ तो व्यवस्था करो तो इन्होंने कहा हम ना बादल के ऊपर जाके रहेंगे तो शिव जी ने अपने पत्नी को उठाया और बादल के ऊपर जाके बैठ गए इसलिए उनका एक नाम भूल गया उनका एक पड़ा उस कारण से शिवजी का ये उनका ये उनका लीला आता है पद्मपुराण आदि में तो तो इस प्रकार से शिवजी के पास कोई भी जाता है वो टाइम ही नहीं उनके पास सोचने के लिए भस्मा गया वो तपस्या कर रहा था वर मांगने के लिए कुछ तो वर चाहिए था उनको इतना तपस्या किया और यज्ञ में वो अपने शरीर का मांस उन्होंने बताओ इतना घोर तपस्या कर रहे और तमोग उन्हें तपस्या है हाँ तो तमोग उनके ही वर मांगेगा तो उन्होंने क्या मांगा जिस व्यक्ति के सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए शिवज ने कहा तथा अबे बसमा ने देखा अरे ये शिव जी अकेले नहीं है उसकी सुंदर पत्नी भी पार्वती तो ये शिवजी बाधा है हाथ किसके ऊपर ऊपर रखता हूं? के रखता के तो पार्वती मुझे मिल जाएगी सुंदर भारिया मिल जाएगी तो उन्होंने क्या किया शिवजी के पिछोड़े ने कहा आपने वर दिया है मैं चेक करना चाहता हूँ और वो भी आपके सर में रख के हाथ रख के तो शिव जी तो डर गए शिवजी भागे तो कई बार परेशान होना होता है अपने सेवकों से स्वामी को तो शिवजी भागने लगे भागने लगे तो भगवान कृष्ण ने देखा कि शिवजी मेरे अभी बहुत अधिक हैं तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं बालक का और उनको कहते हैं भस्मत का थोड़ा गुणगान करते हैं और कहते देखो ये शिवजी ना कभी कभी झूठ भी बोलते हैं और आग, आग भरोसा नहीं है इन्होंने सही वर दिया है नहीं आप क्या करो सर में हाथ रख के देखो हाँ तो भस्मा सुर ने हाँ अपने सर में हाथ रखा खुद ही भस्म हो गए तो ऐसे शिवजी जी की जो सकपट सक कृपा है वो क्या है भौतिक सुविधा भौतिक भोग आदि हमें प्राप्त होते हैं इसलिए शिवजी के पास जाता है व्यक्ति लेकिन शिवजी को हमें प्रणाम करना चाहिए इस भावना से वाचा कल्प तरू कृपा सिंधु वैष्णव आप महान वैष्णव हो क्योंकि वैष्णव का आश्रय लेने से हम भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं तो शिवजी जी ऐसी सकपट कृपा करते हैं। लेकिन उनका दूसरा जो कृपा का माध्यम है उसको कहते निष्कपट कृपा कोई जीव शिवजी देखते कि ये सिंसियर है तो उनके ऊपर निष्कपट कृपा करते हैं और उनकी निष्कपट कृपा क्या है शिव जी की उस जीव को उस व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग प्रदान करवाते हैं कृष्ण भक्तों का या भगवान की सेवा में वो लगाते हैं कृष्ण की सेवा में लगाते क्यों क्योंकि शिव जी कृष्ण के महान सेवकों में से एक है नारद शंभु कुमार कपिलो मनु जो बारह महाजन है जो भगवत तत्व के ज्ञाता है उनमें से शिवजी हैं तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि शिवजी का पहला एक ही मुख था लेकिन शिवजी ने देखा कि कृष्ण नाम का कीर्तन करना कृष्ण नाम का उच्चारण करना इतना स्वीट है इतना मधुर है कि एक बार भावेश में आकर जोर जोर से कीर्तन करने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन कर रहे थे एक ही मुख मुख था उनका तो उसी समय और चार मुख निकल आए कितने चार, चार। इसलिए शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे महादेव ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे तो महादेव को तब से पांच मुख हो गए इस कारण से क्यों क्योंकि कृष्ण नाम इतना मधुर है कृष्ण नाम इतना स्वीट है इतना अमृत के समान है हाँ तो इसको कौन पी रहे हैं शिवजी पी रहे हैं तो ऐसे शिवजी हम हाँ उस ब्राह्मण को कहते क्या वृंदावन जाओ अब वृंदावन जाकर सनातन गोस्वामी को मिलो तो सनातन गोस्वामी हाँ। प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के इतना भौतिक सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी उन्होंने उसको त्यक्वा तूर्णम आशेष मंडल पतिम श्रेणी सदा तो इतने सारे भोग सुविधा ऐश्वर्य को तुच्छता के समान उन्होंने त्याग दिया और उन्होंने क्या किया वृंदावन का आश्रय लिया चैतन्य महाप्रभु का शरण ग्रहण किया नाम का आश्रय ग्रहण किया और ऐसे सनातन वृंदावन में रहने लगे द्वादश आदित्य टीला के ऊपर पेड़ के नीचे केवल कीर्तन करते थे रोज वृंदावन से गोवर्धन पैदल जाते थे रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे और गोवर्धन से वापस वृंदावन जाते समय मथुरा जाते थे और कुछ मधुकरी भिक्षा मांग लेते थे तीन घरों में मधुकरी का मतलब यह नहीं कि पूरे दिन लोगों के घरों में जाते रहो मांगने के लिए जो आइडियल आइडियल साधुज है गो स्वामी है मधुकरी का मतलब ये दो या तीन इतने घरों में जो मिले उससे संतुष्ट ना मिले तो और नहीं तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जाते थे और अपना भजन किया करते थे तो ये व्यक्ति आया उनके पास तो सनातन गोस्वामी हरिनाथ का उच्चारण कर रहे थे प्रणाम किया और कहा कि एक निवेदन है मुझे तो शिवजी ने भेजा है आपके पास और आपके पास मूल्यवान धन है वो धन मुझे चाहिए तो उन्होंने कहा मेरे पास धन है पारस पत्थर पड़ा है मेरे पास किसी आधु कि के पास जाओ और कहेगा कि मेरा इतना बड़ा आ, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एटीएम और बातें करने लगे बड़े बड़े तो शॉक हो हो जाएगा व्यक्ति हाँ। कि ये इतना जो बैठा हुआ है है ठीक से नहीं है इनके शरीर में हाँ। और ये कह रहा है कि मेरे पास पारस पत्थर है उन्होंने कहा, कहा रखा है कोई लॉकर नजर नहीं आ रहा था दीवार कोई झोपड़ी जो, नहीं थी कुटिया नहीं थी बस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उनको कहा कहा रखा है आपने पारस पत्थर उन्होंने कहा उधर डस्टबिन जरूर था कूड़ा डस्टबिन कहा गांव में वो तो जहां सारा कूड़ा एक जगह फेंक देते कूड़ादान अपने आप डेवलप हो जाता है <laughs> तो वहां उन्होंने कहा वहां है हाँ। तो ये गया बल्कि फेंक था सनातन गोस्वामी के शब्दों पर और गए और वहां से उन्होंने उठाया अरे पारस पत्थर टच स्टोन चिंता मनी चिंता है मनी की मनी। तो ऐसे वो ले गए पत्नी के पास पत्नी बहुत खुश हो गए ब्राह्मण को भी पत्नी ने भेजा था और बरसाना में एक लीला भी आती है आप जाते दानगढ़ है ऊपर तो वहां भी एक ब्राह्मण को डांट लगा के भेजा था पत्नी ने जाओ घर में युवक युवती लड़की पड़ी है उसकी शादी की चिंता नहीं जाओ पैसा कमाओ पैसा लेके आओ तो वो भी कृष्ण के पास जाता है और यहां ये सनातन गोस्वामी से पारस पत्र लेकर वापस जाते हैं पत्नी के पास तो पत्नी बहुत बुद्धिमान थी वो एक चीज से संतुष्ट नहीं होने वाले थे हा? क्योंकि संतुष्ट रहना हा वो वास्तव में सुख या शांति का एक सूत्र है जैसे ये जो ब्रह्मचारी थे वामन देव भगवान वामन देव जिनका नाम त्रिविक्रम है तीन पाव से उन्होंने विक्रम कर दिया त्रिविक्रम तो ऐसे वामन देव छोटे से बालक थे ब्रह्मचारी थे कमंडलो हाथ में लेके शिखा वगैरह धारण करके गए बलि महाराज के वहां किसमें यज्ञ यज्ञ शाला में और गए वह शुक्राचार्य आदि के साथ वो बैठे थे उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूं ब्राह्मण हूं आप मुझे दान दीजिए तो बलि महाराज दान देने के लिए तैयार थे उन्होंने कहा अरे ब्रह्मचारी है बताओ क्या चाहिए कहते हैं ना मुझे तीन पग भूमि चाहिए क्या आप मुझे अपमान कर रहे हो एक बहुत बड़े व्यक्ति के पास जा रहे हो आप कह रहे हो जो करोड़पति है और उसको जाके दस गीता स्पॉन्सर करो तो बेचारा यह हो जाएगा दुखी हो जाएगा हाँ, या फिर कि कुछ चावल दे दो मुझे दस किलो चावल दे दो तो ये जो व्यक्ति है तो सनातन गोस्वामी के पास आ, जो ब्राह्मण है जब वो लेकर गए अपनी पत्नी के पास वो जो पारस पत्थर है तो पारस पत्थर को उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया तो पत्नी उससे संतुष्ट नहीं हुई उसी प्रकार से बलि महाराज की यज्ञशाला में ये ब्राह्मण गए और इन्होंने कहा वामन देव ने कहा मुझे तीन पग भूमि दे दो तो उन्होंने कहा आप मुझे मेरा अपमान कर रहे हो तीन पग भूमि क्या तीन कितनी होती है जितना हमें सो, सो, सोने के लिए जितना जगह चाहिए वो तीन पग भूमि होती है उन्होंने कहा आप तो आप और कुछ मांगो आप ब्रह्मचारी हो आपको शादी करने के लिए एक युवती दे सकता हो कई सारी आपको मैं किंगडम दे सकता हूं ये दे सकता हूं भागवतम में बहुत वर्णन आता है तो उन्होंने कहा नहीं उन्होंने कहा यदि व्यक्ति प्राप्त वो ये चीजों से संतुष्ट नहीं होता ब्राह्मण जितनी चीजें प्राप्त उससे संतुष्ट नहीं होगा और उस व्यक्ति को चाहे पूरे विश्व का सारा साम्राज्य भी मिल जाए तो भी वो कभी संतुष्ट अनुभव हाँ, नहीं करेगा तो उसी प्रकार से ये पत्नी ने सोचा अरे ये पारस्पतरी क्या और अधिक होना चाहिए इससे भी मूल्यवान होगा हाँ। किसके पास उस सनातन गोस्वामी के पास फिर से पति को भेजते नहीं नहीं आप जाओ अभी यहां से घर से जाओ कहा जाओ सीधा वृंदावन जाओ और उनके पास और मूल्यवान चीज होगी उसको लेके आओ तो सनातन गोस्वामी के पास वो ब्राह्मण आते प्रणाम करते और कहते कि हो गोस्वामी हो गोसाई आप क्या करो मुझे मूल्यवान चीज प्रदान करो इससे भी कुछ बढ़कर चीज आपके पास है उन्होंने कहा है मेरे पास लेकिन क्या करना होगा ये जो आपके पास पारस पत्थर है इसी को मेरे सामने जहां गंगा यमुना बह रही है इसमें फेंक दे फेंको फिर मैं आपको क्या करूंगा पारस पत्थर दूसरा इससे मूल्यवान चीज दूंगा तब तो इसका हृदय थोड़ा सा धक धक कर रहा था हाथ से ये ना चला जाए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा हाँ हमारे साथ होता है भक्तों के साथ भी हाँ? कई कई सारी घटनाओं में होता है तो फिर इन्होंने सनातन गोस्वामी के शब्दों पर विश्वास किया और उन्हें फेंक दिया और वास्तव में वही है जब हम इस जगत की जो तुच्छ आसक्तियां हैं उनको फेंकते हैं तो हमें सर्वोच्च जो भगवत आसक्ति है वो प्राप्त हो जाती है है ना दो दो मित्र चिटियां थी एक चिट्ठी रहती थी कहाँ रहती थी नमक के पहाड़ में रहती थी और एक रहती थी शुगर के पहाड़ में तो ये दोनों आपस में मिलने के लिए आती है चीटियाँ बहुत दिन हो गया सहेलिया है मिली नहीं तो आई तो दोनों जगहों से आई और उन्होंने कहा अरे आप तो शुगर के पहाड़ में रहती हो हा? कुछ कुछ तो लाई होगी तो ये चीटी ने थोड़ा सा चीनी का ढेला लेके दे आ गई थी हा? और उस दूसरे के सामने रखा था आप टेस्ट करो तो ये नमक के पहाड़ से आई थी या अपना जीप लगा रही है चाट रही है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है टेस्ट टेस्ट नहीं है, है। इसमें नमक का टेस्ट आ रहा उन्होंने कहा, पगली, तुम क्या करो? तुम्हारे में अंदर तुमने नमक का ढेला रखा हुआ है उसको थूको और फिर क्या करो इसको चाटना शुरू करो और वही किया उसने और जैसे उसको फेंका और जब वो शुगर का छोटा सा दाना उसको उन्होंने चाटना शुरू किया तो स्वीटनेस महसूस हुआ उसी प्रकार से हमारी स्थिति है आसक्ति के कारण हमें कोई आनंद या आस्वादन नहीं होता कृष्ण कथा का कृष्ण नाम का कृष्ण रूप का कृष्ण के गुणों का धाम आदि का तो इस प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस बौद्धिक आसक्तियों को छोड़ना चाहिए और कृष्ण आसक्ति को पकड़ना चाहिए तभी हमें प्राप्त हो सकती है तो सनातन गोस्वामी की उस बात को मानकर उन्होंने वो ढेला फेंक फेंक दिया और के क्या किया सनातन गोस्वामी ने कहा आओ अभी मैं मूल्यवान चीज देता हूं और उन्होंने कहा कि मूल्यवान चीज क्या है मेरे पास हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नाम सम वस्तु हाँ, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं है जैसे तो हम कल कह रहे थे कि कृष्ण के भंडार में आध्यात्मिक जगत में जो स्टोर हाउस है भक्ति विनोद ठाकुर हरे चिंतामणि में लिखते हैं कि कृष्ण के स्टोर हाउस में सबसे मूल्यवान चीज कोई है तो वो कृष्ण का अपना नाम है क्या है भगवान का नाम तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने कहा कि मेरे पास मूल्यवान धन है हे ब्राह्मण तुम इस मुल्लेवान धन को ले लो शौक लग गया होगा उसको अभी घर कैसे वापस जाएगा पत्नी तो जूते से मारेगी शादी के लिए भेजा था पैसे लाने के लिए पारस पत्थर भी मिला था उसको पानी में फेंक दिया अरे आप ले आ गए हो हरे हरे कृष्ण हाँ ये क्या है भक्तों के साथ होता है बेचारे इधर ऑफिस जाकर आते मंदिर में माला झोली लेके घर पहुंचते और चिल्लाते रहते हरे कृष्णा पत्नी कहती क्या कर रहे हो आजकल हाँ क्या लेके आ गए जब देखो तब हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्या है हाँ, कुछ काम धंधा है कि नहीं हाँ, जाओ नौकरी करो धन कमाओ हाँ तो सनातन गोस्वामी तो यही है अलग अलग संग संगा संजायती कामा भक्तों के संग से आ, ये हम समझ पाते हैं कि मेरे जीवन का असली धन क्या है नरोत्म दास ने कहा धन मोरा नित्यानंद राधा कृष्ण श्री चरण मेरे धन कौन है नित्यानंद प्रभु है राधा कृष्ण के चरण है ये मेरे असली धन है तो इसलिए सा जो शिव जी है वो इस प्रकार से कृपा करते हैं जिसको निष्कपट कृपा कहते हैं तो वैष्णव का चाहे किसी भी भावना से आश्रय ग्रहण करो वो आपको कृष्ण दिए बिना छोड़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास देने के लिए दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है हा इसलिए जो भक्त है वो उनके पीछे भागता है कृष्ण से तुम कृष्ण देते पार तुमार शक्ति आज आपके पास शक्ति है कृष्ण आपके पास आमे तो कंगाल कृष्ण कृष्ण आपके पीछे भाग रहा हो कंगाल हो आप देखो हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर हम कहा थे हरिदास ठाकुर अभी मार्केट में थे जहां से पीटा जा रहा था तो हरिदास ठाकुर ने जब उनको मारा जा रहा था तो उन्होंने क्या कहा खंड खंड जदि जाओ मोर प्राण मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए अभी हमारा नागपुर निकल जाता है तो माला छूट जाती है या कुछ हाथ में समस्या आ जाती है तो नाम नहीं लेते लेती वरिदास ठाकुर कह रहे हैं खंड खंड जदि जाओ मोर प्राण तब उतना छाड़ी नाम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी मेरे मुख से हे कृष्णा आपका जो ये पवित्र नाम है उसको छोड़ूंगा नहीं इस प्रकार से भक्तों को भगवान के नाम के प्रति आसक्त होना चाहिए क्योंकि लोगों ने तो आजकल इस मुंह को डस्टबिन बना लिया है कुछ भी आ जाए मुंह में डालते रहते हैं गुटखा, पान तंबाकू बीड़ी सिगारेट पता नहीं गंदी गंदी चीजें भरा रहता है डस्टबिन ये इसके लिए नहीं दिया हुआ जीवा मुंह चीज के लिए नहीं दिया है चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह निकलते थे अपने भक्तों के सन में नाम करने के लिए उदिनो निकलते थे और निकलते निकलते हरि नाम करते थे रोज नवदीप में और वो कहते थे मुकुंद माधव यादव हरी बोले न बोलो रे वरी अरे अरेपिंग सोल सो जीवात्मा हो जगो और क्या करो मुकुंद माधव यादव हरि मुकुंद माधव यादव इनके नामों का उच्चारण करो हाँ कैसे हमें ठंड लगती है तो हम ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा वो कहते ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे उन्होंने कहा बोले ना बोलो रे वन भरी वदन का मतलब मुंह भर भर के बोलो कैसे बोलो भर भर के जैसे आप रसगुल्ले फिस में होते हैं दो तीन चार जितने मिले भर भर के फिर बोले नहीं पाता <laughs> मुंह बंद होता है लेकिन कृष्ण नाम कैसे बोलना चाहिए भर भर के बोलो भरो भरो तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु ये हमें कहते हैं ये शिक्षा देते हैं कि हरि नाम का जोर जोर से उच्चारण करो तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जो मान भक्त है हरिदास ठाकुर इतना भगवत नाम में प्रगाढ़ अनुराग था हमारी परंपरा में और एक बहुत अच्छे डिवोटी हुई है जिनका नाम था कृष्ण प्रिया ठाकुरानी वृंदावन में वो रहा करते थे बंगाल से हमारी परंपरा की एक महान भक्त हैं उनका वर्णन आता है कि कृष्ण प्रिया ठाकुरानी की जो जीव है वो कभी कृष्ण नाम लेते हुए रुकती नहीं थी बल्कि एक नॉर्मल स्त्री थे लेकिन उनका जीव चाहे कहा भी हो चाहे वो सो रही है तभी भी जीव चलती रहती थी की शयन क्या सोते समय फिर भी नाम निकलता था तो इस प्रकार से एक भक्त का जो अनुराग है भगवत नाम के प्रति होना चाहिए जिस प्रकार का अनुराग हरिदास ठाकुर को था इसलिए शिल प्रभुपाद ने कहा जब वो अमेरिका गए उन्होंने कविता लिखी और उन्होंने कहा है कृष्ण मुझ में कोई योग्यता नहीं है लेकिन एक चीज जरूर है मुझमें क्या है नामे खूब धरो मैंने आपके नाम को क्या किया है पकड़ा हुआ है अच्छे से पकड़ा नाम धरो भक्ति वेदांत तो नाम सार्थक तुम्हें करो आप भक्ति वेदांत नाम को सार्थक करो तो इस प्रकार से हम हाँ, हाँ, कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी भावना से भक्त का वैष्णव की शरण ग्रहण करता है तो वैष्णव उसको कृष्ण दिए बिना छुट्टी नहीं करते उसकी छोड़ते नहीं तो वर्णन आता है हरिदास ठाकुर का हरिदास ठाकुर जब एक गांव में आए तो वहां वो एक कुटिया में बैठकर कर हरिनाम जप किया करते थे और इतने फेमस हो गए थे उस गांव के जो मुखिया थे रामचंद्र खान उनको ईर्ष्या हो गई यारे ये तो हरिनाम करता रहता है बैठे बैठे ये बहुत सब लोग इसका आदर सम्मान आदि करते हैं और मेरा आदर सम्मान कम हो रहा है इसलिए उन्होंने क्या सोचा उनका आदर सम्मान घटाने के लिए रामचंद्र खान ने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा ये जो हरिदास ठाकुर है ये लोगों के दृष्टि में गिरे तो उन्होंने सोचा एक ही उपाय हो सकता है इसको गिराने करनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन से चुट करने का क्या है एक वेश्या को भेजा जाए तो कई सारी वेश्याएं थी वहां उन्होंने हीरा हीरा नाम की वेश्या को भेजा जो बहुत रूपवती थी सौंदर्यमान थी उनको कहा क्या आपको एक सेवा करनी है एक काम करना है क्या ये हरिदास ठाकुर को अपने उनको आपकी और आकृष्ट करो तो ये जो वेश्या है ये कहती है तो मेरे दाएं हाथ का खेल है छुटकी बजाने मात्र से, कितने लोगों, हाँ? okay, <laughs> बजाने से तो कितने लोगों को मैं दाए या हाथ छुटकी बजाने से कितने लोगों को आकृष्ट करते हूँ ये हरिदास क्या है तो ये बहुत अधिक हाँ? सज के जाती रामचंद्र खान ने कहा कि मैं आपके साथ मेरी सेना भी भेजूंगा कुछ लोग भी भेजूंगा जो पकड़ेंगे आपको आप दोनों को उन्होंने कहा नहीं, नहीं पहले में जाके हाँ, उसको पूरा भ्रमित कर देती हूँ और फिर बाद में आप ये करिए तो ये जाति है तो हरिदास ठाकुर अपने में बैठे थे और निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करते जा रहे थे और तुलसी महारानी के सामने वो जप कर रहे थे ये दो चीजों से हरे नाम का प्रभाव तब अधिक होता है जब आप क्या करते हो तुलसी का आश्रय ग्रहण करते हो तब आपका नाम में बहुत अधिक सामर्थ्य आता है प्यूरिफिकेशन होता है क्योंकि तुलसी भगवान की शुद्ध भक्त है और तुलसी का जो मिट्टी है वो क्या है साक्षात ब्रज की रज है तो आपको तुलसी के साथ जब करने से दोनों लाभ है वृंदावन का निवास और दूसरा क्या है शुद्ध भक्त का संग इस संग में आप हरि नाम लेते हो तो बहुत प्रभावशाली होगा इसलिए प्रभुपाद ने अपने सारे मंदिरों में ये न? अपॉर्चुनिटी दी इस चीज को स्थापित किया कि भक्तों को तुलसी के सामने जब करना चाहिए तुलसी की पूजा आदि करनी चाहिए तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर मगन थे और हरिदास ठाकुर ने व्रत लिया था इतना नामोचारण मुझे करना है संख्या पूर्वक नाम गान गानी तो संख्या पूर्वक नाम का गान करना चाहिए संख्यापूर्वक करने से क्या होगा सततम कीर्तनीय कीर्तनीय या ये होगा नृत्य नहीं, तो तो हर नहीं करेगा स्थान नहीं ग्रहण करेगा तो जब ये आई हरिदश अपना जप न मग्न थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम ना ना, ना, राम हरे तो तो हरे उस समय आए, ने आ, अब देखो आते उसने प्रणाम प्रणाम किया किया किसको तुलसी को और दूसरा भी वांछा वांछा क्या लेके आई थी वो क्या इच्छा लेके आई थी कि मैं आपके साथ आपका संग करना चाहती हूं हरिदास ठाकुर से अभी वैष्णव को कहा गया है कि सारे इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं लेकिन इसकी इच्छा थी कि उस वैष्णव को गिराने की उस वैष्णव के साथ भौतिक विषय भोग करने की हरिदास ठाकुर आपुर को अप्रोच कर रहे थे तो जब उन्होंने अप्रोच किया प्रणाम किया और हाव अपने हा, हाँ दिखाने लगी हरिदास को आकृष्ट करने के लिए तो हरिदास ठाकुर से बात करने लगी उन्होंने तो प्लीज आप क्या करो थोड़ा सा इंतजार कीजिए आज क्या है नाम मैंने व्रत ले रखा है मेरा जो हरिनाम संख्या पूर्वक अभी पूरा नहीं हुआ है वो व्रत खत्म नहीं हो रहा है तो क्या करो तब तक आप प्लीज इंतजार करो बाद में आपकी जितनी इच्छा है सब पूरी कर दूंगा तो वो बैठी रही बैठी रही इनका जब भी खत्म नहीं हो रहा है प्रभुपाद कहते हैं कि कई बार भक्त कहते कि हमें हम, हम बिजी नहीं है एंगेजमेंट नहीं है प्रभुपात ने कहा ये बेस्ट एंगेजमेंट है करते रहो ट्वेंटी आवर्स आरे क्रिश्ना, आरे क्रिश्ना, प्रिश्ना, प्रिश्ना, प्रिश्ना, प्रिश्ना, आरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम और क्या इंगेजमेंट चाहिए तो सुबह हो गई पूरी रात बीत गई हरिदास ठाकुर कंटिन्यू हरि नाम का उच्चारण करते जा रहे थे और सुबह हो गई ये चली जाती है फिर शाम में कल आ जाऊंगी इन्होंने कहा ठीक है अभी मेरा खत्म नहीं हुआ चांदी जब पूरा नहीं हुआ हम हाँ कहते जब खत्म हो गया हमारा खत्म होती माया गर्दन पकड़ लेती बेटा आओ हाँ। मैं तुम्हारी को जरा हाँ? हाँ? माया फिर हमें हमें बहुत धक्के देती देती है मानसिक, शारीरिक और वाचिक तीनों प्रकार से हमें देती है। तो फिर वो गई दूसरे दिन आए आई तो फिर उन्होंने तुलसी को प्रणाम किया अब देखो ये, ये सुकृति हो रही है वो वेशा है लेकिन आके तुलसी को प्रणाम किया चाहे झूठ मूठ से भी क्यों नहीं कर रही हो आती भक्ति चोरी रे लक्षण कई बार हम बहुत दिखावा करते भक्ति का कि मैं अभी प्रणाम करूंगा ऐसा प्रणाम करूंगा मंदिर में खड़े हुए सारे भक्त प्रणाम को ही देखते रहे मेरे क्या ये प्रभु जी क्या प्रणाम करते हैं हाँ ये प्रभु जी हाँ इस प्रकार से हम क्या करना चाहते हैं हम इम्प्रेस करना चाहते हैं फिर कृष्ण हमसे इम्प्रेस नहीं होते माया इम्प्रेस होती है और माया क्या करती है फिर गर्दन पकड़ लेती है चलो झापटिया धरे हाँ इसको कहा गया है कृष्ण बोली जीव करे निकटस्थ तो इस प्रकार से चाहे इन्होंने झूठ मोट का भी प्रणाम क्यों ना किया हो तुलसी महारानी बहुत दयावान है और हरिदास ठाकुर को प्रणाम करते थे और सबसे अच्छी चीज क्या हो रही थी उसके साथ वो जो वैश्या है वो आ, हरिदास ठाकुर जो शुद्ध भक्त है उनके द्वारा उच्चारित किया हुआ शुद्ध नाम का श्रवण कर रही थी शुद्ध नाम लेने के लिए शुद्ध भक्त से श्रवण करना आवश्यक है तो वो श्रवण कर रही थी शुद्ध नाम को और प्योरिफाई हो रही थी तो इसलिए हम देखते हैं जब हम हरि नाम सुनते हैं कीर्तन सुनते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं तो पवित्रता के ऊपर निर्भर होता है हमारी जो शुद्धि वो जो चंटर है सिंगर है, या वक्ता है उसके पवित्रता के ऊपर निर्भर होता है हमारा हृदय जो परिवर्तन तो फिर वो वेश आए हरिदास ठाकुर को प्रणाम किया फिर से उन्होंने डिमांड की कि मैं आपका संग चाहती हूँ कृपा कीजिए उन्होंने क्या करूँगा कृपा आप थोड़ा इंतजार करो मेरा क्या नहीं खत्म हुआ हरि नाम मेरा बाकी हरे कृष्ण मंत्र का चांटिंग करना है जब करना है मुझे अभी तो पूरी रात गई वो फिर चली जाती है, आ, और तीसरे तीसरे दिन आती है तीसरे दिन आकर फिर से आ, और फिर वो द्रवित हो जाती है फिर से डिमांड करती है बाद में द्रवित होती है कहती है कि मैं महान आ, जो नारकीय इच्छा को लेकर आ, रही, आ आ रही रही थी आपके पास, लेकिन आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए हरिदास ठाकुर ने कहा मैं यहां रुका ही था आपके ऊपर कृपा करने के लिए बल्कि जिस दिन दिन तुम आए, उस मैं जाने वा निकल रहा था यहां से स्थान को छोड़ के जाना था लेकिन मैं केवल रुका था आपके ऊपर कृपा करने के लिए और हरिदास ठाकुर अपनी माला उसको देते हैं और वो कहते हैं कि इस वैश्या जो व्यवसाय है उसके द्वारा आपने जो धन अर्जन किया है जो आपके पास संपदा है वो ब्राह्मणों में बांटो सब दान आदि करो और सरल हृदय से आप क्या करो आओ इस हरे नाम माला को ले लो तुलसी के सामने बैठकर इसी कुटिया में क्या करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम। तो कहने का तात्पर्य है कि वैष्णव के पास कृष्ण के अलावा देने के लिए कुछ भी चीज नहीं है और हमें वैष्णवों को भगवत कृपा या भगवत प्राप्ति के अलावा किसी और चीज के लिए अप्रोच ही नहीं करना चाहिए उनके पास है नहीं बल्कि वो सारे इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं लेकिन उनके पास प्राइम महत्वपूर्ण चीज क्या है कृष्ण है इसलिए कृष्ण कहते हैं नरंदन दास ठाकुर कहते हैं तोमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम भगवान के भक्तों के हृदय में गोविंद कृष्ण निवास करते हैं और जो भक्त नहीं है उनके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं हाँ यह अंतर है तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम भगवान विश्राम करते हैं ऐसे नहीं कि आटेटिव होगी डर के मारे बैठे हुए हैं नहीं वो बिल्कुल निश्चित है कि को पता है वैष्णव के, के, तो के पास कुछ और देने के लिए नहीं है इतना ही नहीं हरिदास ठाकुर को इससे ही छुट्टी नहीं मिली हरिदास ठाकुर जब शांतिपुर आए नवदेव के पास जो शांतिपुर है फुलन ग्राम फुलिया ग्राम तो वहां जब आए तो वहा जो माया देवी है माया देवी माया किसकी पत्नी है माया देवी जो दुर्गा देवी है एक प्रकार से शिव जी की पत्नी है मट्रियल एनर्जी तो ये दुर्गा देवी ने देखा अरे ये क्या हुआ चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और सबको कृष्ण प्रेम दे रहे हैं तो ये माया देवी एक सुंदर युवती का रूप धारण करके गंगा के किनारे हरिदास ठाकुर के लिए अद्वित ने जो भजन पुटीर पुटिया बनाया था उसमें वो रहा करते थे आके उनको आकर्षित करना चाहती हैं लेकिन हरिदास ठाकुर फिर से किस में लगे हुए थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम सूत्र है जिसको हमने पकड़ के रखा तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें खींच सकती है नहीं क्योंकि कृष्णा और कृष्ण के नाम नाम में कोई भेद नहीं है नाम नाम। तो जब माया देवी आए उन्होंने देखा कि सारे लोग कृष्ण नाम ले रहे हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर रहे में अकेली वंचित हो गई उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि हे हरिदास मैंने मेरी पहले भी दीक्षा हुई थी शिवजी के द्वारा जो मेरे पितपति है उन्होंने मुझे राम नाम की दीक्षा दी थी कौन सा नाम राम नाम शिवजी हमेशा संकर के भक्त है सदाशिव के भक्त है संकर्षन के तो वो हरे हमेशा राम नाम का जप करते हैं तो उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या करो कृष्ण नाम प्रदान कीजिए माया दासी प्रेम माघे इथे की विस्मय कृष्णदास के विराज के लिए क्या आश्चर्य है इवन माया देवी भी भगवान के महान भक्ता हरिदास ठाकुर के पास आती है उनके चरणों में गिड़गिड़ाती गिड़ है और वो कहती है कि आप मुझे क्या करो कृष्ण प्रेम दे दो कृष्ण नाम दे दो हाँ। तो कितना मूल्यवान है देवी देवता भी इस भगवत नाम को प्राप्त करने के लिए अपना स्थान छोड़ के भागते हैं ब्रह्मा हरिदास ठाकुर अपने पूर्व जीवन में कौन है ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी केवल जप करने के लिए प्रकट हुए हैं शिव जी वहां कर ही रहे पाश मुख से आ? और बाकी माया देवी जो सारे जगत को आकृष्ट करती हैं वो भी आकृष्ट हो जाती हैं किससे कृष्ण नाम से क्योंकि कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है इसलिए कर्षक इति कृष्ण कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है कर जो सबको आकृष्ट करते हैं चाहे वो देवता है जीवात्माएं हैं पशु हैं पक्षी हैं मनुष्य आदि है तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी हमें भगवान का ये नाम पवित्र नाम का उच्चारण करने का मौका हमें मिला है बहुत बहुत जन्मों की सुकृति हा? जब उदित हो जाती है भाग्योदय हो जाता है तो, तो व्यक्ति वास्तव में उसकी जीवा कृष्ण नाम का उच्चारण करती अन्यथा कृष्ण नाम का उच्चारण न करने वाले हजारों जीवा है जो सांप के अपने जीवा निकालता है बाहर मेंढक भी अपने जीवा क्या करता है बाहर निकालकर ड्राव ड्राव करते रहता है सांप को आमंत्रण देता है कुछ लोग होते हैं भगवत कीर्तन में उनका जीवा उठता ही नहीं चलता ही नहीं जैसे मैं किसी के घर गया था तो एक बच्चा उनका था थोड़ा बड़ा हो गया था फिर भी मैंने कहा एक बोलना क्यों नहीं आया किसी की जीप ना पतली नहीं है मोटी जीब है या टाइम लगेगा इसको तो मैंने सोचा ऐसे होता है जब हरे नाम होता है कई लोगों की मोटी जीब होती है कृष्ण नाम के लिए वो चलती नहीं है लेकिन जब प्रजल करना है निंदा करनी है गालियां देनी है तो काम करती है तेजी से तो इसलिए हमारा ये जीवन बनाए हैं कृष्ण नाम का उच्चारण करने के लिए तो ऐसे हरिदास ठाकुर एक महान आचार्य है नाम आचार्य तो जीवन से हम सीख सकते हैं कि कितना उनका प्रगाढ़ आसक्ति है और नाम अपने जीवन से ना छूटे इसके लिए हरिदास ठाकुर किसी भी चीज को सहन करने के लिए तैयार है जीवन की किसी भी विपदाओं तो इसलिए ये शरीर छुट जाए लेकिन क्या ना छूटे हरिना क्योंकि आत्मा नित्य है भगवान का नाम नित्य है ये शरीर नित्य नहीं है अनित्य है टेम्पररी है कुछ सालों का मेहमान है जैसे किराया का घर आपको दिया गया है बस छह महीने के लिए वैसे ही 20 साल 50 साल 60 साल किराया का घर दिया है और उसमें रहो लेकिन आपना मेन जो मूल्यवान काम है वो करो क्या है कृष्ण नाम का उच्चारण करो भगवान के सेवा में नियुक्त हो जाओ क्योंकि भगवान का नाम का उच्चारण इस कलयुग का महासाधन है सबसे महत्वपूर्ण साधन है भगवत प्राप्ति का चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे गुरु ने मुझे कहा मूर्ख तुम्हें तोमारना वेदांत अधिकार तुम तो मूर्ख हो तुम्हें वेद आदि का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सा अब एक ही चीज करो क्या करो कृष्ण नाम का उच्चारण करो तो इसलिए हम अपने आपको इतना पंडित ना समझे हमें क्या करना चाहिए महाजनों महाजनो एत, एन सपन था जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम जाएं उसमें सफलता है तो जैसे उन्होंने किया प्रभुपाधि का मैंने जैसे किया है आप लोग भी आगे चलकर वैसे ही करो तो छोटे छोटे भक्त भी ऐसे कर रहे है। बुक हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते मॉल में तो कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उस दिन हम एक, किसी को मिलने गए थे अपॉइंटमेंट तो लिया और घुस गए उनके ऑफिस में बातें करने लगे तो उन्होंने कहा मैं आपके ना छोटे छोटे बच्चों से भी बहुत प्रभावित हूँ मैंने कहा क्यों कहती इतना कृष्ण के बारे में बोलते हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है उन्होंने कहा एक एक एक एक एक छोटा सा बच्चा है है है, और और और और 10 से 11 साल की की बच्ची है जो मुझे वहां मिले थे क्राउन इंटीरियर में, मैंने उनसे कृष्णा बुक और एक गीता जब वो बातें करने लगे वो कहते हैं हम अंग्रेजी में बताएं, या हिंदी में बताएं आपको <laughs> आप किसमें <भी> कंफर्टेबल है छोटे <laughs> तो छोटे बच्चे नहीं इतना वो भगवदगीता के कुछ श्लोका बोल रहे हैं कोई उदाहरण बोल रहे हैं मैनुअल बुक है <laughs> वो कहते हैं ये शरीर आपके पास है उनसे बहुत प्रभावित हूँ मेरे दिमाग से जाने रहा है वो बच्चों का स्मरण होता है तो उन्होंने उनका हमने बुक्स परचेज की है तो फिर भी उन्होंने हंड्रेड एंड एट भगवदगीता उन्होंने स्पॉन्सर की जब हम उनको मिलने गए थे तो इस प्रकार से प्रभु पादिका हमें क्या करना है भक्तों का अनुसरण करना है तो फिर हम सफल हो सकते हैं तो इस प्रकार से आज महान आचार्य शिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव तिथि है तो हम उनके बारे में फिर से सुनेंगे 10 बजे या 10:30 बजे 10:30 से 11:30 तक और अपने आप को पवित्र करेंगे तो वैष्णवों का चरित्र सुनना बहुत पावरफुल है प्रेरणा देता है शक्ति देता है डिटरमिनेशन दृढ़ता लाता है और हमें उत्साहित करता है हम सोए हुए होते हैं ढीले हो जाते हैं भक्ति में लेकिन किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो हमें शक्ति आती है तो इसलिए श्रवण करते रहो क्या है ये ये इच्छा रखनी चाहिए कि मृत्यु के आखिर क्षण तक मुझे क्या करना है श्रवण करना है यह नहीं सोचना कि अभी मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया इतने सालों से हो इतने ग्रंथ पढ़ लिए अभी नहीं आ, कान हमें कितने दिए भगवान ने दो मुंह कितना दिया है एक तो भगवान ने कहा ज्यादा सुनो क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं हम अपने आप को शरीर समझते हैं इस भौतिक जगत का हम सोचते भौतिक जगत से बिलोंग करता हूँ तो श्रवण करने से हम ये चीज को याद रखते हैं कौन सी चीज को अमे कृष्ण दास में किसका दास हूँ कृष्ण का दास तो इस भावना को हमें बिल्कुल स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक अधिक से अधिक कृष्ण कथा को सुनना चाहिए सुनना चाहिए सुनना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण ग्रंथा श्रिमद्भागवताभुपाताय गौर प्रेमानंदे हरिहर